राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों हेतु आदिवासी तथा पर्यावरण श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम बांगुई अफ्रीका में हादीब का नाम तो आपने सुना होगा उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती है और इसे हरा भरा बनाए रखता है लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव तो गांव डूब जाते हैं आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी नमस्कार भाई नमस्कार भाई नमस्कार <laughs> इतनी सुबह-सुबह कहां जा रहे हो अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ अरे आज खेतों में नहीं जंगल में काम करने जा रहा हूं आ, ये देखो कुल्हाड़ी अरे ये क्या हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो क्या नया घर बना रहे हो हां भैया नया घर तो बन रहा है लेकिन मेरा नहीं हुँ? आपने मुखिया बांधगोई है ना वही अपना नया घर बनवा रहे हैं मुख्यमंत्री बांगुई का नया घर लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था तो क्या हुआ उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है दरअसल जंगल की लकड़ी बेच-बेच कर राइस हो गए है ना सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं अच्छा तो ये बात है मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है अभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे अरे और नहीं तो क्या जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो हां भैया और क्या करूं मेरे पास खेत तो है नहीं मुखिया बांदगोई के खेतों में काम करता था लेकिन उन्हें अब खेतीबाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो हां मुखिया का यह नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है इसलिए वो लोग उन्हें ऊँजी वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजला मकान बना कर दे रहे हैं तिमंजला मकान वो तो बहुत ऊंचा होगा हां हमारे 3 मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाएं इतना ऊंचा होगा लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं अगर नदी में बाढ़ आ गई तो अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोपड़ों की होती है ना ऊंची चट्टान पर बनेते मंजिलें मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला फिर हमें इससे क्या भैया हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है अच्छा चलता हूं बड़ी देर हो गई अच्छा भाई मैं भी चलता हूं इस तरह शहर से आए लोग जंगल से बेरोक-टोक लकड़ी काटते रहे और मुखिया बांगुई को मालामाल करते रहे मुखिया को गांव से गांव के लोगों से खेतीबाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी उसे तो सिर्फ अपने शानदार तीन मंजिले मकान के बनकर पूरा होने में दिलचस्पी थी उधर गाओं के लोगों के पास खाने को नहीं था और इधर मुख्या आपने उंचे मकान में बैठा बांसुरी बजा रहा था तब ही आगया बरसात का मौसम अगर ए ए एक कहां बड़े चले आ रहे हो अरे जानते रहिए मुखिया बांदुई का मकान है जानते हैं भाई जानते हैं तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहां आए हैं मैं कहता हूं भाग जाओ भाग जाओ यहां से अरे भाई ये भी को इस बाद बाद कोई इस समय कोई फरियाद बरियाद नहीं सुनी जाएगी अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएंगे भैया अच्छा भाई बोलो क्या बात है बलो मैं बोल अच्छा बोलो, अच्छा, बोलो, अच्छा बोलो, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक-एक मुट्ठी अनाज मिल जाता बार, तो बार, अच्छा और मुखिया जी क्या फाके करें मैं कह तो भाग जाओ भाग जाओ यहां से बढ़िया है लाज मत ला चलो हां चलो चलो चलो गाँव वालों की बेरोजगारी भूख बीमारी की समस्याएं बढ़ती रही मगर मुखिया बांगुई इन सब से बेखबर अपने ऊंचे मकान में मगन था एक बार की बात है उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई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 नदी की धारा को रोक के रखते थे वो कट चुके थे इसीलिए नदी की धारा इस बार बेरोक टोक गांव में घुस आई गांव वाले घरबार छोड़कर ऊंची पहाड़ियों की तरफ भागने लगे गांव के खेत खलिहान झोपड़े मकान पानी में डूब गए आखिर एक दिन मुखिया जी मुखिया जी बदतमीज ऐसे क्या चला रहे हो माफ कीजिएगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि वो आप कुछ बोलो भी क्या हुआ है गांव में चारों तरफ पानी भर गया है उभरने दो गांव के सभी लोग औरतें बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं अरे तो जाने दो लेकिन मुखिया जी इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते <laughs> अरे बेवकूफ हम यहां से जाएंगे ही क्यों इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे हमारे पास यहां क्या कमी है अरे खाना है पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है लेकिन मुखिया जी ओहो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो जी मगर जाओ चले जाओ यहां से मुखिया जी अब क्या है नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है तो यहां खड़े-खड़े क्या कर रहे हो जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं मुखिया जी मुखिया जी चाय नहीं लेने देंगे अब क्या है जीओ दूसरी मंजिल पर भी पानी चढ़ रहा है अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है देखो सब सामान ऊपर ले जाओ हम छत पर जा रहे हैं माफ कीजिएगा मुखिया जी अब हम यहां नहीं रुक सकते बूढ़ा कालू कह रहा है कि यह साधारण बाढ़ नहीं है बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है अब नदी इसी जगह से बहेगी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़-जोड़कर एक नाव तैयार की है हम तो जा रहे हैं आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं नालायक डरपोक अरे भाग रहे हो इस महल को छोड़कर भाग रहे हो जाओ चले जाओ यहां से जाओ तुम लोग मैं यहीं रहूंगा जैसी आपकी मर्जी पर ये तो ये तो सचमुच चला गया कहीं वो पूरा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदलती है हां छत से देखता हूं मैं आ, आ, ये ये कैसा भयानक दृश्य है दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी पानी कहीं कोई नहीं ना कोई आदमी दा जानवर न खेत न जंगल अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल पे पानी में डूब गई तो अरे ये ये क्या अरे ये ये क्या हो रहा है नहीं नहीं ये ये इतना मजबूत मकान इतना मजबूत मकान आले में डूब रहा हूं मैं अरे मैं नहीं जान कैसे बचाऊं अरे कोई है कोई है अरे बचाओ बचाओ मुझे ए बडूब रहा हूं डूब रहा हूं मैं ये ये ये क्या ये, आ, ये, ये लगता है कोई कोई पेड़ अपने मजबूत चढ़े धरती पर धंसाई बैठा है हां अगर agar kisi tarah main use pakad lo to meri jaan bach sakti hai ah main use pakadunga main use pakadunga kisi tarah main use pakad lo lekin lekin ye pani to mujhe mujhe tu is tarah bahar le ja raha ah upar ah ah ah ah ah यह यहां तो यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिये लेकिन ना चाने यही एक एक लाउता पेड़ मुझे शर्ण देने के लिए कैसे बच गया शाहद शाहद मेरी मेरी आखे खोलने के लिए आ, शायद मेरे आंखें खोलने के लिए बांगुई उस पेड़ पर भूखा बदहाल चार दिनों तक बैठा रहा और सचमुच इस घटना ने मुखिया बांगुई की आंखें खोल दी उसे पहली बार महसूस हुआ कि भूख क्या होती है बेघरबार होने का दुख क्या होता है इसके बाद जब वो अपने उजड़े गांव के निवासियों के बीच पहुंचा तो उसने अपने हाथों से उन सब के लिए झोपड़े बनाए और हां अपने हाथों से बहुत से पेड़ भी लगाए फिर कभी किसी को उन्हें काटने नहीं दिया तो दोस्तों कार्यक्रम तो आपने सुन लिया अब खोजिए इन सवालों के जवाब अफ्रीका के नक्शे में घाना कहां है वहां की मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के नाम मालूम कीजिए अपने एटलस को देखकर घाना की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए यह मालूम कीजिए कि बाढ़ आने के अन्य कौन-कौन से कारण हैं और सहारा रेगिस्तान के निकट होने पर भी घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या रहती है ऐसा क्यों है इसके भौगोलिक कारण मालूम कीजिए बांगुई अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम आलेख डॉ सुभद्रा शर्मा कलाकार राम मेनी मंजू मेनी अभय भार्गव राजेश आहूजा कीमती आनंद तथा सुरेंद्र सेठी ध्वनिंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना अरिवर्धन तथा विषय संयोजन संगीत एवं निर्माण